ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवत सानिध्य का अभ्यास उच्चतर केंद्रों का जागरण ससीम सदा असीम के संस्पर्श में है निम्न स्तरों पर यह अचेतन रहता है उच्चतर पर यह सचेतन हो जाता है जब तुम उसका अनुभव करते हो उच्चतर स्तर पर उठकर ऊर्जा की उच्चतर अभिव्यक्तिकर्ता करना तुम्हारा प्रस्तुत कार्य है साधक का कार्य उच्चतर केंद्रों को क्रियाशील करना उन्हें जगाना है निम्न केंद्रों की क्रिया को सचेतन रूप से बंद करके उच्चतर केंद्रों को गतिशील करना चाहिए लेकिन यह कार्य संज्ञान किया जाना चाहिए यह एक संज्ञान सोचे विचारे की गई प्रक्रिया होनी चाहिए जप ध्यान प्रार्थना इत्यादि सभी उच्चतर केंद्रों की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए है किसी समय तुम निम्न तथा उच्च केंद्रों को युगपथ अनुभव कर सकते हो अर्थात दोनों एक ही समय क्रियाशील होना चाहते हैं और तब एक भयानक खींचतान होती है और वह अपरिहार्य है तथा सभी को इस इसी से गुजरना पड़ता है तब तुम्हें महान इच्छा शक्ति की सहायता से निम्न केंद्रों की गतिशीलता को रोकना पड़ता है नृत्य साधना और तीव्र संघर्ष के द्वारा उच्चतर केंद्रों की क्रिया अधिकाधिक स्वाभाविक और कम समसाध्य हो जाएगी लेकिन इस युद्ध सम समावस्था गुजर, गुजरे बिना इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता बाधाओं को दूर कर ऊर्जा की उच्चतर दिशा में प्रवाहित कर अभिव्यक्त करने तथा उच्चतर स्तरों पर सृजनशील करने के लिए देह और मन की सामान्य शुद्धि आवश्यक है ऊर्जा कार्यरत होगी ही चाहे निम्न शारीरिक स्तर पर हो या उच्चतर स्तर पर उसकी अभिव्यक्ति को रोका नहीं जा सकता लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित की जा सकती है और यही साधक का प्रस्तुत कार्य है अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना मात्र पर्याप्त नहीं है लेकिन उसे उच्चतर दिशा प्रदान करना आना चाहिए अन्यथा ऊर्जा घूमती रहती है और अधिकाधिक एक वर्तुल सी बन जाती है अथवा वह आसानी से एक निम्नतर दिशा पाकर निम्न केंद्रों से अभिव्यक्त हो सकती है हमें बहुत सी शक्ति अभिव्यक्त हुए बिना भरी पड़ी है सारे शक्ति प्रवाह को रोक देने पर बहुत से लोग जड़वत हो जाते हैं अर्थात वे निम्न केंद्रों से शक्ति को अभिव्यक्त होने नहीं देते और साथ ही उसे उच्चतर दिशा भी प्रदान नहीं करते अतः शक्ति अवरुद्ध होकर समस्याएं पैदा करने लगती है बहुत से लोग उच्चतर स्तर इस पर इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं और निम्न केंद्रों के द्वारा ही उपयोग कर सकते हैं निम्न केंद्रों से शक्ति के प्रवाह को रोक देने पर वे निष्क्रिय हो जाते हैं अथवा उसकी शक्ति आवर्तित होने लगती है इसलिए इस निम्न श्रेणी के लोगों को निर्देश देते समय हमें बहुत सावधान होना चाहिए कभी दैवी शक्ति के तीव्र वेग का अनुभव होता है जिसे रोका नहीं जा सकता पूर्व प्रशिक्षण तथा चित्त शुद्धि के द्वारा हमें इसे संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए बहुत से विभिन्न मनोभाव तथा प्रेरणाएँ हमें उठती हैं और हमें उच्चतर भावों को विकसित और सर्वाधिक संवर्धित करना तथा निम्न भावों को दूर करना सीखना चाहिए आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः तो हमारे भीतर कुछ अवचेतन प्रक्रिया हमारे अनजाने ही चलती रहती है और हम उसके परिणाम को ही जान पाते हैं अतः हमें अपने मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने में समर्थ होना चाहिए हमें अपने भीतर प्रवाहित हो रही ईश्वरीय शक्ति के प्रति सचेत होना तथा उसको अपने भीतर नियंत्रित करने में समर्थ होना चाहिए हम बाह्य घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते कम से कम पूर्ण नियंत्रण तो नहीं कर सकते लेकिन हम अपने आप पर यथास्भव नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं ग्रह नक्षत्रों का पर्यावरण का तथा समग्र बाह्य वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ता है लेकिन यह कोई कारण नहीं कि हम उनसे प्रभावित हो जाएं। यदि उनका विरोध न कर सको तो तुम्हें उनसे अप्रभावित सा रहना चाहिए तब तुम उनके प्रभाव को अनुभव नहीं करोगे और अवांचनीय आवेगों अथवा शक्ति के वेग के उठने पर अपना संतुलन नहीं खोओगे, और अभ्यास के द्वारा हम बिना प्रयत्न के सुरक्षित हो जाते हैं यदि तुम मिलन हो और बुरे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आओ तो तुम अपने को उनसे अत्यधिक प्रभावित महसूस करोगे और ऐसी स्थिति में यदि तुम सावधान न रहो और गलत व्यक्ति आए तो वह तुम्हें नीचे खींच लेगा और यह पतन बाह्य प्रभाव के कारण भी अथवा हमारी अपनी लापरवाही तथा विवेकहीनता के कारण भी हो सकता है आंतरिक संतुलन आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और इसके बिना स्थिरता इस अथवा शांति संभव नहीं है आघातों को परमात्मा की ओर मोड़ो यह सारा नैतिक अनुशासन हमें बहुत सहायक होता है कभी कभी महान इच्छा शक्ति की सहायता से आंतरिक संतुलन बनाए रखना पड़ता है लेकिन यह अभ्यास द्वारा अधिकाधिक स्वाभाविक होता जाता है और उच्चतर ध्यान की मन स्थिति बनाए रखने के प्रयास से तथा किसी व्यापकतर चेतना के संस्पर्श में रहने से आध्यात्मिक जीवन में यह संतुलन आसान हो जाता है क्योंकि तब तुम अपने में तो हो रही प्रतिक्रियाओं को किसी व्यापकतर सत्ता को स्थानांतरित कर देते हो तुम्हें आघात लगते हैं पर तुम किसी और को दे देते हो अतः परमात्मा एक प्रकार से हमारे झटका अवशेषक हो जाते हैं भक्त इस कार्य को अपने आघातों को परमात्मा को देने के कार्य को अपनी भक्ति की सहायता से करते हैं प्रभु यह तुम्हारी इच्छा है हम क्या करें प्रतिक्रियाओं को कम करने की भक्तों की यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है ज्ञानी उस अनंत का चिंतन करने का प्रयत्न करता है जिसका वह अंश है और अंश कभी पूर्ण का अतिक्रमण नहीं कर सकता असीम सदा ससीम की सहायता करने को तत्पर है क्योंकि इन दोनों की पृथक नहीं किया जा सकता बुधबुद्धे के दृष्टांत में हम देखते हैं कि सागर यदि बुद्धबुदे को सभी अवस्थाओं में आश्रय न दे तो बुधबुदा किसी भी क्षण फूट सकता है कभी उसे अपना केंद्र परिवर्तित करना पड़ता है लेकिन वह सागर पर रहते हुए ही केंद्र परिवर्तित करता है और यही हमें करना है यदि किसी दिन तुम्हें भावनाओं का अत्यधिक उद्रेक हो और तुम्हें यह न ज्ञात हो कि इससे कैसे छुटकारा पाएं, तो परमात्मा की ओर दौड़ पड़ो यह भावना तुम्हें परमात्मा तक ले जाए और यदि तुम रोना चाहो तो परमात्मा तक पहुँचने की प्रतीक्षा करो उसके पहले नारू को यही उपाय है सभी कुछ परमात्मा को स्थानांतरित कर देना जब तक ससीम असीम के संस्पर्श में आने का प्रयत्न नहीं करता तब तक समूल शुद्धिकरण नहीं हो सकता हम सभी कचरा और धूल छुपाते हैं कभी कभी फूलों के द्वारा उसे आवृत्त कर देते हैं लेकिन जब तक हमारे सारे मन की वास्तविक सफाई नहीं होती तब तक आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता केवल ऊपरी सफाई से काम नहीं चलेगा ससीम सदा अपवित्र होता है और वह असीम के संस्पर्श में आने पर ही पवित्र होता है और इस तरह अपने असीम स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करता है ससीमता अपने स्वभाव की असीमता ही वास्तविक आदि पाप है और वह आदि पाप ससीमता का त्याग करने पर असीम के हमारे वास्तविक मूल स्वभाव के संस्पर्श में आने पर ही दूर हो सकता है इस एकात्मता की अनुभूति होने पर समग्र जगत हमारे नेत्रों के समक्ष रूपांतरित होकर दिखाई देता है हमारे लिए सब कुछ मंगलमय और शुभ हो जाता है हृदय की सभी ग्रंथियाँ और वक्रताएं नष्ट हो जाती हैं और अनंत का आनंद हमारे रोम रोम में व्याप्त हो जाता है तब हमें उस वैदिक ऋषि का था अनुभव होता है जिसने निम्नोक्त मंत्र का गान किया था वायु हमारे लिए मधुर है सागर हम पर मधु सिंचन कर रहे हैं और सधियाँ हमारे लिए मधुमय हो गई वनस्पतियाँ मधुमेह हों सूर्य भी हमारे लिए प्रिय हो, दिवा रात्रि हमारे लिए मधुमान हो गई पृथ्वी की रज हमारे लिए मधुमेह है ये स्वर्गस्थ पिता हमारे ले मध्यमा हो गाये हमारे प्रति मधुमति हो गे मधुवाता मधुक्षरंति सिंधव मध्भिर्न सतोषधि मधुनकमुतोथी मधुमत्पाथिव्रज मधुद्योद्रस्तु मधु पिता मधुमानो मधुम वनस्पति मधु तुते तु सूर्य मिर्व महानारायणोपनिषद